संसार सिन्धुरण हृदय यदि सा संकीर्तनमृतरसेमते मनुष्य प्रेमा बुधौ यदि चेतवीति चैतन्य चंद्रचरणे कुताग चैतन्य चंद्रचरणे कुरुतागम शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाध्य ने बताये परम विजयते ते श्री कृष्ण संकीर्तनम यही हमारा गौड़ी मठ का स्लोगन है द ओनली स्लोगन परम विजयते ते श्री कृष्ण संकीर्तनम यही हमारा गौड़ी मठ का एकमात्र स्लोगान इस स्लोगन को चिल्लाते चिल्लाते हम बोलते रहेंगे रटते रहेंगे और अंतिम में सोरी छोड़ेंगे परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम वो कैसे मारा? विजय थे और परम विजय थे दोनों में फर्क क्या है विजय थे बोले तो उसमें एक्सीलेंट एक्सट्रीम भाव प्रकाशित नहीं होता मतलब इसके बाद भी कुछ हो सकता ये मीनिंग आया था सामने परम विजयते श्री कृष्ण परम विजयते मैंने थे विजय विजयते इसका बाद और बोलने का कुछ नहीं है ग्रामर जो लोग पढ़ा है अंग्रेजी में हिंदी में बंगला में पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरिटिव पॉजिटिव कॉम्पेटिव सुपरिटिव पॉजिटिव कॉम्पेरेटिव सुपारेटिव तीन काइंड ऑफ भाव आता है एक्सीन भाव परम विजय संकीर्तनम संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम इसी भाव को उपस्थापित करते हुए आम अंग्रेजी में थोड़ा बात बोला ये थोड़ा हिंदी में भी बताना चाहिए उसके बाद श्रीलाधवेंदपुरी का जो श्लोक है उसके स्वाथ हमारा गौरिया मठ का कितना गहरा संबंध है वो विचार एक नया चीज प्रस्तुत करेंगे सुबह सात बजे से चर्चा हो रहा है एक एक विषय चर्चा है सारे नया नया विषय ये नहीं कि बंगला में विषय वही इंग्राजी में ये नहीं नया नया विषय क्योंकि ये अनंत कथा की सागर है ये नहीं कि महाराज ये बोल दिया और कुछ है नहीं ये नहीं चैतन्य महाप्रभु चरण में अनंत रस सागर है अनंत सिद्धांत तो सागर है तो इसमें क्या कमी है कुछ कमी है इसमें कोई कमी नहीं है अनंत सागर है सिर्फ इसमें डुबकी लगाना है आदमी सोचे कि महाराज इसमें डुबकी लगाए तो हम मर जाएंगे लेकिन यह नहीं है इस संसार के सागर में डुबकी लगाए तो उसमें आप मर जाओगे संसार के सागर में डुबकी लगाओ तो उसमें मर जाओगे लेकिन ये प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ तो तुम्हारा तैर जाओ यही तफात है संसार सिंधु सिन्दुत् हृदय जय इतोक बोला प्रेमा बुद्धि विहर ने यदि चित्त वित्ती तो चैतन्य चंद चरने कु अनुरागम चैतन्य चंद चरण कुरुतान अनुरागम चैतन्य चरण में अपना दिल को बैठाओ और देखे तो सही इतना तो दिल को बैठाया था संसार में इधर उधर अब तो बैठा के देखो क्या मजा आता है क्या आनंद आता है थोड़ा चाक के तो देखो देखो मजा क्या है इसमें तो इसीलिए बोला देखो जो परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का और भी सारे अवतार हैं कृष्ण अवतार में द्वारकाधी सवतार है मथुराधी सवतार है लेकिन हम लोगों को वो सब नहीं चाहिए हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए आरत भगवान बुजनअस्त ध्यान वृंदावनम रम्या काचित वसना ब्रजपद वर्गी श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा प्रमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रागरणा रहा यही तो गौरियामठ का सीक्रेट सिद्धांत है यही तो गौड़िया मठ का सिलेबास है जिसमें आप एडमिशन लिए हो हमारा भजन करना है किसको नंदन नंदन कृष्ण को आराधो आराध होना किसको करना है आराध भगवान बुजस्तो ने अस्त ध्याम वृंदावन वासुदेव कृष्ण को नहीं चाहिए क्या चाहिए नंदन नंदन कृष्ण को आराध्य भगवान बुझने अस्तोध्याम वृंदावन ब्रजो ईसो वहां लिखा हुआ है सुंदर जे नंदन नंदन कृष्ण कौन है बोले नंद महाराज को छोड़ा है छोड़ा नंद महाराज को छोड़ा जो है वो नटखट छोड़ा उसको भजन करना है नंदो की बेटा नंदो की छोड़ा इसके भजन करना है हमको तो लगन लगाया मुहे लगन लग गया मुहे लागे वृंदावन निको बड़ा वृंदावन और ब्रजवासी लोग सुंदर बताते हैं वो बड़ा सिद्धांत की बात है बड़ी दूर नागरी गोकुल नगरी ना बड़ा दूर नगरी गोकुल नगरी सचमुच दूर है लेकिन करीब है करीब है ना जहां पहुपा है जया शिला भक्ति माधव गुस्से ही महाराज है जया शिल भक्ति गोमपुरी गोस्से महाराज है शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्से महाराज है शिला जाजावर गोस्से महाराज जी वहा गोकुल दूर है दूर है दूर नहीं है दूर नहीं है लेकिन हमारा तकदीर जल गया इसीलिए नसीब खराब है इससे दूर दिखता है गोकुल नगरी ही तो नजदीक है अब उसमें बैठे हुए हो अब तो गोकुल नगर में बैठे हुए भक्ति में व्याख्या किया ये जो अंतर्दीप है।, तो है ये जो मायापुर दल गोकुल यही तो गोकुल है यही गोकुल ये गोकुल में ही तो हमारा चैतन्य महापो गौरा महापो आविर्भाव है तो गोकुल का बाहर है हम हम गोकुल का बाहर है गोकुल का अंदर है परम विजय ती की संकीर्तनम हमारा ये जो बात इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सुंदर बोले देखो आराध्य भगवान आराधवान वृंदावनम ब्रज की ईशो राजा कौन है नंद महाराज उसकी जो बेटा है वो और भजन महाराज किस तरीके से करना है किस तरीका से करना है भजन तरीका तो बताओ किस तरीका से अच्छा करना है बोले महाराज तरीका हम क्या बताएंगे ये तो बनी बनाए हैं ये तो पहले से बताए हुए सिंह हमको पूछ क्यों रहे हो आराध भगवान बुझे जो स्तने वृंदावनम राम्या काची दुबसना बोझ बोध वर्गे नाकल पिता ब्रज की गोपिया जैसे कृष्ण का भजन किए हैं ब्रज की ना रहने दो ब्रज की गपिया जैसे जिस तरीका से कृष्ण का भजन किए हैं द फॉलो ब्रज गपिया ने जैसे प्रोसीड्य फॉलो किए हैं करके कृष्ण का भजन किए हैं उसी तरीका भजन कर करना है लेकिन अभी नहीं अभी अब करने जाओ तो उल्टा हो जाएगा हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे करना है पहले जितना सारे आचार आचरण है उसमें प्रतिष्ठित करो आपने को इसको ही हम बांग्ला में भजन राष्ट्र में में ठाकुर बताए थे जे जे विधि मार्गो रतो जाने स्वाधीनता रत्नोदाने राग मार्ग कराए प्रवेश हम ये बात को स्वीकार करते हैं कबुल करते हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये रागानुगा भजन को ही तो देने के लिए हम लोग हम लोग सामने उतार आए हैं ये तो हम जानते हैं हम कबूल करते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वो जो भाव है उनका जो प्रयास प्रतिष्ठा भजन की गुप्त सिद्धांत है अपना भाव है ये क्या इसी व्यवस्था बद्ध अवस्था में समझ में आएगा समझ में आएगा चैतन्य महापो का भाव क्या गहरा भाव है ये भाव को समझने के लिए बहुपात का कीपा चाहिए शैल भाग विनोद का कीपा चाहिए हमारा गुरुवर्गो का कीपा चाहिए तब तो हम समझेंगे चैतन्य महापु किस भाव लेके आए किस काम किसने ये काम किए किसने वो किए किसने ये चीज किए ये क्या है इसका विजय छुपा हुआ राज क्या है महाराज इसको समझने के लिए हमको अपेक्षा करना है गुरुवार का चरण में हम अपना बुद्धि क्यों ऐसा रो रहा है क्यों क्यों उछल कर रो रहा है क्यों क्या बात है महाराज सब तो है ये हम समझ में नहीं पाए समझ लेना संभव नहीं जब यही मायापुरी में सची माता का अंगन में सची माता का ये जो का, ये जो अंगन में यही चैतन्य महाप्रभु जब गया में अपना पापा का अपना पिताजी का पिंडदान करने का बहाना किए और वहां से वापसी बाप, आए वापस आने का बाद ऐसा उछाल मचा के रो रोदन शुरू कर दिया जैसे कि किसी भी हालत से इसका रोक टोक हो ही नहीं रहा किसी ने सोचा कि महाराज ये भी तो हो सकता है किसका इसका कुछ बीमारी बि फैल गया है इसका दिमाग खराब हो गया या हो सकता है कि वायु का बीमारी वायु जब बीमारी होता है किसी का दिमाग काम नहीं करता ये हो सकता क्योंकि ऐसा उछल के रोना हमने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा कैसे ऐसे हो गया और उसने तब अमाम लोगों को हम लोग जितना सारे हैं वो तो समझ नहीं पाते और भी एक सिद्धांत तो इसमें है जो सोची और जितना सारे भक्त बिंदु है उधर ये समझ नहीं पाते इसका पीछे क्या राज है वो वो प्रेम जो बात नहीं है। मेरा लगा, मेरा लड़का लड़का का क्या हो गया अब तो आओ देखो पानी दो दिमा, दिमाग खराब हो गया और बुलाओ बैद्यों को बुलाओ कैसा ऐसे हो गया किस लिए सोची माता क्या हमारा मापी जड़जगत की मां है तुम्हारा मापी मां है बड़े महाराज ये तो गोलोक की माँ ये तो दिखाते हैं ऐसे कि ये जितने बातसल्य हो जाए उससे बात्सल्य के द्वारा ये लिखता है मेरा निमाय का दिमाग खराब हो गया मेरा निमाय का तबियत खराब हो आप लोग आओ देखो क्या हुआ है, ये तो प्रेम की एक लीला है सची माता जगन्नाथ मिश्रो और फिर हमने देखे हैं महाराज भागवत में गुरुवर्गो का अनुगत में वहां यशोदा माँ का क्या भाव है गोपाल का मुखारविंद विंद का अंदर अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए इतना डर पोक हो गए महाराज क्या हो गया हमारा लड़का का क्या क्या देख रहे हैं कोई, भोत, कोई भोत, भूत कोई भूत भूत पे इतने पकड़ लिया क्या हुआ अब चलो करो उसको थोड़ा भगवान का नाम दे उसको उसका भूत भूत को उतारे अजय कृष्णायण नमो नारायण नम माधवाय उसका ही नाम देखे उसको गोमाता का पुछवा देखे उसको झाड़ है उसको उतारो भूत आया लेकिन अपना परसोदों में, परसोदों में जो कहा प्रभु है गादर है इन लोगों का सामने माँ प्रभु ने बाद में जब थोड़ा सुस्त हुआ तो प्रश्न किया आज सच्चा बता तेरा अंदर में क्या आया था जब हम असुस्थ हुआ था तेरे को क्या लगा था क्या हमारा दिमाग खराब हो गया था सच्चा बता बोले नहीं प्रभु हमको समझ में आया जिस कारण आप जिसमें जगत में आए हुए हो उसी चीज को वितरण करके इन करने के लिए दैट वॉज द फर्स्ट एग्जीबीशन ऑफ रूपानुगो रूपानुगो धारा का ये पहला प्रदर्शनी है एग्जीबिशन शुरू हुआ तो हमने गलत नहीं समझा शिवास अगर तू मेरे को उल्टा समझता तो हम गंगा में जाके लगा के अपने शरीर को समाप्त कर देता बस सच्चा बात तो ये है कि अंतरंग भक्तों का पास कभी भी कुछ भगवान का क्रिया क्रियाकर्म छुपे नहीं रहता सारे प्रकाशित हो जाता है भगवान अब छुपे रहने का कोशिश करते हैं, तो लेकिन कामयाब नहीं हो पाते राय महाशाय राय रामानंद का साध कितना चालाकी किया चैतन्य महाप्रभु राय महा गोदावरी का तीर में हैं अब बताओ हमको थोड़ा हमको सन्यासी देख के वंचित मत करो थोड़ा को कृष्ण रस पान कराओ हमको मायावादी देख के वंचित मत कराओ थोड़ा बोलो थोड़ा बोलो कुछ पढो श्लोक साध निन्नोय साधो साधन का थोड़ा क्रम बताओ धीरे आगे चलो और महाराज ए राय रामानंदो बोलते चले और बोल दिए महाराज आप तो देखते हो कि हम बताते हैं चैतन्य महापुर सुनते हैं लेकिन वो सिद्धांत तो बोले कि देखो मोर मुखे राय मुखे बक्ता स्वयं गौर राय राय मुखे राय का जमान पे बैठकर कर गौरा स्वयं कीर्तन करते हैं स्वयं कीर्तन करा रहे हैं जब बागी सा जस्व बदने लक्ष्मी रजस्व चबक शशि इसमें क्या माने हुआ महाराज हम तो समझे नहीं बाग ईशा जस वृसिंगदेव का मुख का अंदर साक्षात अपराग तो सरस्वती बैठी हुई है बाग ईशा जस जिसका जबान का अंदर साक्षात सरस्वती बाग देवी अपराग सरस्वती बैठी हुई है जबान पे बाघ ईसा जस लक्ष्मी रजस सच्चा सचिव शिव चिन्ह है इसके द्वारा लक्ष्मी को पकड़ के रखी है तो भगवान के शक्तियां भगवान के साथी रहते हैं अलग नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु जब आके चिल्ला रहे हैं ऐसे कदाचित मिश्रा वास भजी सुहाद स्वतत्दिगम भुज बधो है लुठो नो भूमो लुठो नो का का विकल बिकल गो बचा हैं ये जो श्लोक है सुंदर इसका व्याख्या सुनोगे कभी चिल्ला रहे आ, जो गोरंग है ऐसा जो गौरंग है ऐसा जो गौरंग कनका चलो कनक की पहाड़ जैसे सोने की पर्वत सोनारो पर्वत जैनो भूला धूला टेल उठाए एक कनक पर्वत जैसे हमको दिख रहा है कनक पर्वत धूला से लुटा है लुटपुट हो रहा है इसी अवस्था में देखे क्या देखे लुटपुट हो रहा है और जगतवासी इसका फायदा ले ये ए साक्षात भगवान होके भी कैसे कैसे क्या कर रहा है और इसी जो पिक्चर है सोने का पर्वत लुटपुट खा रहा है आर भक्त वाले अस्तित्व को से महाराज हमारा नसीब फूटा हुआ है अभी और जब कीर्तन में निकलते थे और चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कैसे सुंदर उसी समय में लगता था कि साक्षात गौर हरि नित्यानंद प्रकुट होके उसका पीछे नित्य देखने का सौभाग्य मिला और ये दोबारा ये सौभाग्य नहीं आएगा और नहीं है वो महाराज गया वो दिन गया वो दिन आएगा नहीं और उसी पिक्चर को नित्य जगत में हम दर्शन करे तो हमारा दर्शन अच्छा खासा हुआ अब हाँ हम चिंता करे मारा तो नित्य जगत का है तो भले ही हम हाँ वो असुस्थ लीला कर रहे हैं हाँ हम नित्य जगत में देख रहे थे तुम्हारा तो नित्य कर रहा है, विद्यानगर जा रहा है और पूरा माता लगती है इसमें क्या कमी होगा रोक सकोगे हम हमको चैतन्य गौरियामठ से आप निकाल सकोगे कैसे निकालोगे हम तो चैतन्य गौरियामठ में है चैतन्य मठ में है कैसे निकालोगे निकालो देखे तुम्हारा हिम्मत वहां लिखा हुआ है सुंदर सोनार पर्वत जैनो धुला टे लघुनाथ दास गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर रो रो बोलते हैं हृदय उदयत मांग मोदयो ऐसा जो पिक्चर है रंगीले छोबी ये छवि हमारा हृदय में सदा उदित रहे जो गौरंग कनकाचल सोने के पर्वत एकदम प्रेम के मारे उछल रहा है और गिर रहा है जमीन में ये जो पिक्चर है ये जो छवि सदा हृदय कंदर स्पुर वी सचिन ये होना ही भजन का सिद्धि इसका ही बोलता है भजन का सिद्धि जब तक ये ना हो तब तक धाम में आना संतों का संग करना महाराज दो बातें सुनना वो तो फजूल हो जाएगा बिकर हो जाएगा धाम का परिक्रमा कब सफल होता है जब संसार का परिक्रमा में तुम्हारा दिलचस्पी नहीं है क्यों धाम परिक्रमा करवाया जाता है वाई धाम परिक्रमा का पीछे क्या राज है बहुत बोलते थे देखो ये सारे बदजीव, ये संसार का परिक्रमा करते करते थक थक गए हैं थक चुके हैं सिर्फ भी वो बोलते नहीं इनाफा बहुत संसार देख लिया महाराज आप भगवान दिखाओ ये बोलते नहीं थक चुका है बोले बेटा हम तो मर गया फिर भी बोलता नहीं बस करो हमको संसार ना चाहिए चूल्हे में जाए चूल्हे में जाए संसार हमको चाहिए कृष्ण कभी तो ये निकालता नहीं निकालता देखाओ जवान में ये निकालता नहीं इतना संसार देख लिया अनंत काल से संसार कर रहे हो फिर भी तो तुम्हारा अभी तो अभी तक तुम्हारा मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आया और भी तुम आगे चलते हो पोता पोती पोता पोती बेटा बेटी दमाद ये सब लगे नया नया संसार का पोटी खोल रहे हो नया नया दरवाजा संसार का नरक की नरक की दरवाजे नरक की दरवाजे खोल रहे हो उसमें और अपने को फंसा के रखो हमको क्या आएगा जाएगा क्यों आए हो क्यों आए हो ये वृंदावन में ये वृंदावन में यही वृंदावन में क्यों आए हो ये तो वृंदावन धाम है ये नवद्वीप धाम है किस लिए आए हो संसार वासना को फिर गाढ़ा करने के लिए और ज्यादा बनाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए किस लिए आए हो बोलो क्यों मजा चखने के लिए मलाई डाबड़ी मलाई डाबड़ी खाने के लिए आए हो वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं महाराज एसी गाड़ी लेके और गाड़ी आके गाड़ी को पार्किंग कर दिया जो लागे मुंह हम गाड़ी को पार्किंग कर दिया माला हिरावड़ी खाया और फिर गाड़ी में चढ़ा बिहारी जी को मलाह थोड़ा सा फेंक दिया हो गया बृंदावन दर्शन हमने महाराज वृंदावन दर्शन करके आए यही तो हमारा वृंदावन दर्शन है वृंदावन दर्शन करना चाहते हो सच्चा बोलो वृंदावन दर्शन करना चाहते हो तो आओ आओ सामने आओ गुरुजी जी के चरण में आओ वैष्णव के चरण में आओ वो तुमको गंभीरा में ले जाएगा गंभीरा अरे गंभीरा तुम्हारा तो नीलाचल में है। क्या उट, उट बात करते हो आप गंभीरा तो नीलाचल में है वृंदावन थे इधर नीलाचल तो पांच किलोमीटर होगा पांच सौ पांच सौ किलोमीटर और महाराज वृंदावन थे चौदह सौ किलोमीटर क्या बात उत्पादंग बात करते हो अब बोला महाराज ठीक ही बात किया सिद्धांत की बात किया वृंदावन देखना चाहते हो आओ आओ सामने आओ गुरु वैश्रम के चरण में आओ गंभीरा का अंदर आओ गंभीरा का अंदर में जब आओगे तो आपको बृंदावन दर्शन होगा अरे गंभीर का अंदर में जाए वृंदावन दर्शन होगा ये हो ही सकता गंभीर तो छोटे से एक मुकान है उसमें चैतन्य मापो रहते थे हाँ इसी में रहस्य है राज है गंभीरा में जब तक नहीं प्रवेश करोगे वृंदावन में कभी तक नहीं जा सकोगे क्योंकि वृंदावन एक एक स्वरूप पकड़ कर अपना रंग रस को परिपूर्ण रूप से विकसित कर चैतन्य महाप्रभु का सामने उपस्थित है चाहे तुम देख रहे हो महाराज ये तो चटक पर्वत है चैतन्य महाप्रभु नहीं चटक पर्वत नहीं है तुम गलत देख रहे हो ये तो गिरिराज गोवर्धन है महाराज ये तो समुन्दर है नहीं ये तो हमारा यमुना जी है ये तो जमुना जी है अरे नहीं महाराज ये तो समुन्दर है भूल बोल रहे गलत बोल रहे।, रहे ये तो जमुना है जमुना में रास किरा रह हो रहा है चौतन तो मापो बोले हमको उठा के क्यों लाए हमारा उठाए गए नहीं प्रभु समुन्दर में डूब गया और भक्त लोग पागल का मा भी ढूंढते रहे हमारा प्रभु कहा गया हमारा प्रभु कहा गया और महाराज पागल हो गया कहा गया आपको कहा गया प्रभु, कहां गया प्रभु? एक मछुआरे ने एक मछुआरे ने दौड़कर आ रहे हैं अरे स्वरूप क्या हुआ अरे मत पूछो, पूछो वहां भूत है एक भूत है भूत कहा है रे बोले भूत है भूत पकड़ेगा उधर मत जाओ भूत पकड़ेगा बोल भूत पकड़ेगा कैसा है लंबा सा ऐसा करके बैठा हुआ है ऊपर है आखे ऊपर है कैसा लंबा है रे बहुत लंबा बहुत लंबा स्वरूपो से समझ गया है पास भूत भगाने का मंत्र है इधर मेरा पास आ जा।, जा मैं भूत भगा देंगे बोले एक माथे पे ऐसा लगवाए गया ना हाँ, भूत गया ना भूत देख भूत गया हां हां थोड़ा सर तो लगता है भूत गया हम थोड़ा, थोड़ा नहीं पूरा गया देख पूरा देख भूत गया कि नहीं हमारा हाँ, भूत गया वो भूत नहीं है वो हमारा प्रभु है क्या बकबस कर रहे हो प्रभु को कितना बार हम देखे हैं प्रभु को देखे नहीं वो भूत वो भूत है भूत नहीं है प्रभु प्रभु नहीं है बस चल ले चल कहा तेरा भूत है जाओ। अब तो भूत तो हम तो है चल ले चल आ जाके देखे महाराज चैतन्य महापु प्रेम कमारे विवसित होकर एकदम सारे अष्ट सात्विक विकार होकर जो पानी का अंदर में बैठा हुआ पूरा बालू लग गया और कनकाचल अभी समंदर वाली में लुटपुट हो रहा है और कुनारक का ओर जा रहा है सब लोग पकड़ के ले आए चलो प्रभु को लेके ले आए और जब प्रभु होश में आए तो अपना शरीर का जो है जो अंगों का जो जॉइंट है सारे अपना अपना जगह में बैठ गया प्रभु स्वाभाविक अवस्था में आ गया और आंखें को ऐसा करके कहा कौन हो तुम लोग ओह तुम लोग कहा ले आये हो हमको क्यों तुम लोग कौन है प्रभु हम लोग है तुम्हारा अपना आदमी देखो आखे खुलकर ओ स्वरूप दामोदर ओ रहमास सर हमको कहाँ लाए हो क्यों उठा के लाए हो मैं तो मैं तो बस आनंद में डूबा हुआ था आनंद में डूबा हुआ था बोला हाँ हाँ आनंद में डूबा हुआ था हमने देखा जमुना में कृष्णो कृष्णो लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ और उसी आनंद को देखकर कर हमनो, हमको भी एक गोपी ने धक्का दिया हमने पानी में गिर गया और आनंद के मारे वहां मजा ले रहा था और महाराज आप क्यों उठा के लाए हम तो महाराज जाएंगे आप क्यों उठा के लाए ऐसा देख रहा था साक्षात कृष्ण है ये मजे में इतना आनंद इतना आनंद कहां में क्यों उठा के लाए वो प्रभु तुम्हारा तो मजा चल रहा था कि हमारा जिंदगी का क्या गुजर रहा था प्रभु आप कहा गए हो ये आप बोलते हैं तो आप हमारा अंदर में क्या गुजर रहा था आपको पता नहीं क्षमा करो हमको ऐसा करके चैतन्य महाप्रभ का जो भाव है क्या आपका समझ में आएगा आएगा नहीं इसीलिए भक्ति ठाकुर शिला पहुपाद आदि जो सारे अपना सिद्धांतों को लिख दिया चैतन्य महाप्रभ का लीला का ऊपर उसी को पल पल में हर वक्त हमको चर्चा करना है तो चैतन्य महापो का लीला है हम जानते हैं चैतन्य महापु का भजन को देने के लिए ही हमारे पास आए हैं लेकिन फिर भी वो बात अभी समझना बहुत मुश्किल है इसलिए चैतन्य भक्त गणे नित्य करो संगो तो अभी तो जानी भी सिद्धांत तो, तो चैतन्य महापो का परसोदो का संघ करो तभी तो तभी तो आपको समझ में आएगा सिद्धांत तो क्या चीज है प्रभु का एक एक आचरण तुम्हारा अंदर में एकदम एजुटेशन शुरू कर देगा एक एक वैष्णव का एक एक सिद्धांत तो लेकर मारा हल्ला गुल्ला हो जाता उन्होंने ऐसा बोला है महाराज इन्होंने ऐसा बोला है जब भक्ति ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ लिखे हैं उस किताब का नाम जैव धर्म क्यों दिए हैं इसका बारे में सारे पंडित समाज में हल्ला मच गया एक कैसा बात है ये जैव धर्मो ये क्या भी कोई नाम हुआ ये क्यों दिया ये तो हैं? आप का पास एक क्वेश्चन आया पहुपात बोले आचार्य जो भक्ति ठाकुर का मापी गये जो आचार्य जो है उन्होंने जैव धर्म जो लिखा है ये जो नाम लिखा है ये सही लिखा है क्योंकि आचार्य वैष्णव का अंदर कभी गलत भावना नहीं रह सकता जैव धर्म क्यों दिया है इसका क्या माने हैं तब व्याख्या करके बताया तबे वो लोगों का जबान बंद कर दिया जबान बंद कर दिया क्यों जैव धर्म नाम दिया तब भक्ति मनोज ठाकुर पहुपात ये लोगों का अनुगत तो लेकर इनका सिद्धांत तो लेकर अब चैतन्य महापुर का लीला का चर्चा करो तो आज और काल देखोगे के पूरा पूरा के पूरा आपका समझ में आ जाएगा चैतन्य महापो का लीला को लेकर बहुत हंगामा मच गया हम दो एक बातें प्रस्तुत करें इधर कि आपको अच्छा लगेगा जिंदगी भर गया दौड़ने की कोशिश करो भूलो मत आज इस सफेद नवद्वीप धाम में आना स्वार्थक हो जाएगा मेरा गुरु जी का नाम लेकर आपको बता रहे हैं दो इंसिडेंट बोल रहे हैं जब गौर लीला कर रहे थे गौर गौरंग महाप्र इधर परसोदो का साथ इधर उधर नित्य करते थे और देवानंद पंडित का उधर कि भागवत का कथा चल रहा था और महाराज इधर शिवास पंडित कई बार उधर गया भागवत का सुन के लिए और भागवत का एक एक श्लोक में महाराज रसमय है रस की सोरस है उत्साह है वो सुन के उसका आंसू औ विकार होना ही स्वाभाविक है कि तो वो तो पंडित इसका तो स्वाभाविक होगा ही होगा तो तमाम जो भाव ये देवानंद पंडित जी तब की जमाने में एक नंबर भागवत कथा बोलने वाले ऐसा परिचय था हमने नहीं बोल रहा है तबका जमाने में ऐसा ही परिचय था लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी जानते हैं जय श्रीवासि रोते थे एक भागवत का श्लोक सुनकर तो उन्होंने सामने होते हुए भी में बैठा हुआ भागवत प्रवचन चल रहा है तो उनके शिष्य लोग उसको उसके सामने ही शिवास को लेकर बाहर में फेंक के आ जा क्या हल्ला मचा रहे है ऐसा ऐसा अभी कथा चल रहा है आग, रो रहा है ऐसा ऐसा करके जा वही अपराध हुआ क्यों ये तो प्रेम के मारे उसका भाव आ रहा है तुम उसको गाली दे के फेंक दिया और बार? कितना बड़ा अपराध किया तुमने तुमने अगर भगवान का चरण में अपराध करता तो उसका कोई सलूशन समाधान हो जाता तुम्हारा सम्मान तुम्हारा समाधान हो जाता कि तू भक्तों का चरण में अपराध मत करो भक्तों का चरण में अपराध करने से उसका कोई समाधान निकलेगा नहीं देर इज नो सोल्यूशन कीर्तन में आप गाते हो तुम्हार चरण अपराध है नहीं ही को हैरान है तुम स्थाने अपराध है नहीं ही को लेकिन भगवान चरण अपराध करे तारे हरि नाम। भगवान के चरण में अगर मेरा अपराध हो गया नाम करते चलो चिल्ला चिल्ला कर प्रेम से प्रभु आज नहीं तो कल क्षमा करते ही रहेंगे प्रभु विवश हो जाएंगे क्षमा करना ही प्रभु का स्वभाव है करेगा ही करेगा लेकिन वैष्णव के चरण में अपराध ना करो वैष्णव दयालु है लेकिन वो तो क्षमा कर देगा लेकिन भगवान बोलेगे मेरा पास अपराध कर तो क्षमा कर दू लेकिन मेरा भक्तों का चरण में अपराध करो उसका कोई क्षमा हम नहीं करेंगे उसका भोगना पड़ेगा चापाल गोपाल को सामने रख सब बात बोला चापाल गोपाल जिसको कुष्ट हो गया था ए ए! क्या हुआ तेरा अभी कुछ नहीं हुआ रह जा! जा देखेंगे आगे कितना नरक तेरे लिए अपेक्षा में है अब तो कुछ नहीं हुआ तू बोला बचाओ मेरे को क्या बचाए तेरे को क्या बचाए तेरे को अब कुछ नहीं हुआ कीरे कट रहा है तेरे को ना मजा लग रहा है तेरा ये कीड़े कट रहा है कुछ भी नहीं अभी है अभी है नरक बैठ जा तेरे शांत होकर बैठ जा तेरे को नहीं क्षमा करेंगे आप बाद में जब बाद में सन्नास लेके जब कुलिया में आए प्रभु अब तो बस करो अब तो क्षमा करो जा जास के पास जा शिवास अगर क्षमा करे तो हो जाएगा जा हम भी खुश रह जाएंगे जा शिवास जा। जा के पास जाके पैर पका क्षमा करो क्षमा करो हो गया गलती तो हो ही सकता है हम तो बद्र जीव है चल ठीक है श्रीवास्तव ऐसे ही दोस्त पकड़ा नहीं था फिर भी हो गया देवानंद पंडित का बड़ा अपराध हुआ था कि तू वही तो भागवत का आसन में बैठा हुआ है। भागवत भक्त का आसन में कौन बैठा था तो ये उसका ही फरश था कि ये रुको ऐसा मत करो, शायद प्रेम हुआ होगा उसका अब रुको ऐसा उसको फेंक के मत आओ अपराध वो तो बोला नहीं बोला जब चैतन्य महापुर पुरुषोत्तम धाम में पहला बार के लिए गया तो क्या क्या नित्यानंद प्रभु आदि सब पीछे में आया इस सब बारे में हम बाद में बताएंगे फिर अभी समय कम है महाप्रभु का जो दंड है ये तोड़ दिया सब सारी सुंदर लीलाएं हैं अब ने बोले ए मेरा दंड लाओ हैंद का तुम्हारा दंडो वो क्या है कि ओ ओ क्या है कि ओ क्या है कि तुम्हारा दंड टूट गया हमारा दंड टूट गया हमारा दंड कैसे टूटा तो तुम्हारा दिया बोले दिया तो हमारा हाथ हम तुम प्रेम की मारे विवास के गिरने गिरने गया और तुमको संभालने गया और दंड लेके हम भी गिरा दंडो के साथ वो टूट गया तीन टुकड़ा हो गया नदी में बहा दिया आ नदी में बहा दिया मेरा एक ही संपत्ति था वो दंडो को भी तुमने फेंक दिया पानी में चलो तुम लोगों के साथ नहीं चलेंगे हम अकेले चलेंगे एक बहाना है बहाना है बहाना है चले इसका व्याख्या बाद में करेंगे कभी समय हो तो चलना शुरू कर दिया और महाप्रभु का चलना तो वायु का मापिक वायु का मापिक चलना शुरू कर दिया और महाराज अठर आके जगन्नाथ का जो मंदिर है उसने सुदर्शन चक्रों को देखा प्रेम के मारे बेबस हो गए बड़ी गिर गया और किसी भी हालत से अपने को संभाला और दौड़ के गया नरेंद्र सरोवर होके और जाके कहा गया जगन्नाथ मंदिर में और जगन्नाथ मंदिर में गोरुर को दंडवत करके अंदर और गोरूर दोनों को दंडवत करके अंदर में गया और उसको रहा नहीं गया जगन्नाथ को देखे साक्षात कृष्णो राधालिंगित तो विग्रह राधा रानी को बाया में लेकर साक्षात बैठे हुए हैं जगन्नाथ आप देखते हो जगन्नाथ का हाथ नहीं है पैर नहीं है लेकिन चैतन्य मापू देखते हैं जैसे राधा रानी को लेके बैठ एकदम रत्न सिंह और रहा नहीं गया छलांग लगा के दौर लगा के एकदम कृष्ण मिल गया हमारा और उसको पकड़ो भग जाएगा और गया तो बिवश होके गिर पड़ा प्रेम के द्वारा मर्चित हो गए और आजूबाजू में जितना सारे पंडा लोग हैं सब क्रोधित हो गया क्या इतना हिम्मत है जगन्नाथ को पकड़ने के लिए मारो इसको पिटा का फैला दो और उसी जगह सर्वोम हे रुको क्या कर रहे हो तो क्यों सर्वाचा जो बहुत राजा का आदमी था ए रुको मर रहे है उसको रुको रुक जा क्यों क्या हुआ ये साधारण नहीं है इसका शरीर में इसका शरीर में जो विकार है ये कोई स्वाभाविक विकार नहीं है ये दिखाई पड़ता है अष्ट शिक विकार ये जो विकार है ये मनुष्य लोग में कभी नहीं होता रुको रुको मेरे को समझने दो समझने दो क्या बात है बोल के अपना शिष्य को बोले इसको ले चलो हमारा घर में पर जगन्नाथ मंदिर से पूरा लेके गया उधर अब बाद में जब होश आया तो बाद में आगे चलकर प्रमाण हुआ ये साक्षात कृष्ण है राधा का भाव लेके आए और उसका ही इसी भाव ऐसा है कि आम आदमी को समझ में आना संभव नहीं है आम आदमी को समझ में समय देवानंद पंडित जब इतना बड़ा अपराध किए हैं तो शिवास को फेंक दिए हैं प्रभु क्षमा कर सकता संभव है क्षमा करना प्रभु ने क्या किए संकीर्तन लेके जब उधर से गुजर रहा था और भगवत कथा चल रहा था वही जगह उसी जगह चल रहा था तो प्रभु ने एकदम एकदम क्रोधी आग जैसा हो गया ये बेटा भागवत कर रहा है इसको क्या अधिकार है भागवत कर रहा है चलो हम भागवत ले लेंगे इसका हाथ से हम फड़ लेंगे ले लेंगे बोले गाली देके उसके पास गया है तू भागवत पढ़ रहा है तेरे क्या अधिकार है भागवत में जबकि जमाने में ये कहावत था कि ये भागवत का एक नंबर प्रवचन करता था एक नंबर का बच प्रवचन होता था उसका जवान पे लेकिन महाप्रोले भागवत है कौन अधिकार इसको कौन अधिकार है भागवत स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है भागवत पाठ कर रहे तुम्हारे सामने लेंगे आगे चलकर जब बकर पंडित जी का सेवा किए यही देवानंद पंडित तब महाप्रभु प्रसन्न हुए कृपा किए और बाद में ये थोड़ा प्रेम मिला इसको कुछ को? देवानंद पंडित यही देवानंद पंडित का ये जो अपराध का जो विषय है इसको मानव समाज में भक्त समाज में नित्यकाल के लिए एकदम स्लोगन एकदम बना के रखने के लिए शिलक के सब गुस्से महाराज वही देवानंद गोड़ी मठ नाम रखा था किसने रखा था ताकि ये आदमी तो सब भूल जाते हैं हम ऐसा मठ का नाम रखेंगे कि आदमी कभी भूल नहीं पाए कि ऐसा हरकते करे तो उसका पानीशमेंट क्या मिल सकता तो नाम रहे देवानंद पंडित देखो देवानंद पंडित अपराध किया तुम मत करो जब ही देवानंद पंडित देवानंद पंडित का नाम आ जाए ऐ देवानंद गौरी मठ चलो तभी माना देवानंद पंडित और तो अपराध किया था याद आ जाएगा इस अपराध को सामने रखते हुए उन्होंने नाम रखा है चलो अनंत काल के लिए रह जाएगा देवानंद गौरी मठ और अपना जो तोरण है मैं गेट गेट लगाया है गेट का नाम दिया है नरोहरी तोरण नरहरि तो आदमी को समझ में नहीं आया नरोहरी तोरण तोरण मैंने गेट तोरण मतलब गेट सांस्कृतिक में तोरण बोलता है नरोहरि तोरण नरोहरि तोरण क्यों मारा रखा है भले नरोहरि तोरण इससे रखा है नरोहरी प्रभु बोल के गौरिया मठ का एक बड़ा भक्त था बहुपात का आश्रित जन जिसको गौरिया मठ का माताजी बोला जाता था उसको टाइटल था ये तमाम गौरिया मठ का माँ है इसका इतना स्नेह है वो अंतिम जीवन में केशव गोसाई महाराज जी का साथ अपना शरीर को अपना लीला किए और केशव गोसाई महाराज का पहले अपना शोरी छोड़ दिए तो ये देखने को बना था कैसा केशव गुस्वी महाराज में कितना कितना होता है है कृष्णा रोना आता है? ये दिखाया था काशव गुस्वी महाराज रोते रोते हरि कथा बोला नरहरी प्रभु का विरह तिथि में जो हरिकथा बोला केशव गुस्वी महाराज परम पुजवत केशव गुस्वी महाराज और इसका दोनों माने हैं किसके किस एक गेट का नाम नरहरि तोरण रख दिया इसके दो माने हैं एक माने हैं ये तो अपना जो अपना जो गुरु भाई है नरहरि प्रभु इसका नाम है नरहरि तोरण और दूसरा नरहरि ये तो निसिंहदेव है नरहरि तो निसिंहदेव तो जिसका जो भावना है वो समझ लो लेकिन आइदर वे वी आर गोइंग तो टू बेनिफिट जो भी आप सोचो लेकिन मंगल ही मंगल क्योंकि वैष्णव का नाम में मंगल है निसिंहदेव का नाम में मंगल है क्या मंगल है तो वैष्णव का एक एक क्रियाक्रम में छुपा चुप, हुआ रहस्य रहता है छुपा हुआ रहस्य रहता है ऐसा करके एक एक करके चैतन्य पर चुन चुन के एक एक लीला को हम बताएं, अब देखोगे इसका अंदर में क्या मिठास है क्या रहस्य है आज अगर आपका अंदर में ये भावना आया कि जरूर हम चैतन्य वहां पर उच्चरण में पहुंचेंगे स्वरी छोड़ने का बाद तो बस करो संसार बहुत हुआ है अब उसको छोड़ो अब धीरे धीरे आगे बढ़ो नहीं तो इतना फायदा इतना मिलते हुए भी अब रह जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा उसको लेकर आगे बढ़ो तमाम आपका लिए इंतजार में है आओ आओ आपको देने के लिए बैठा हुआ है लेकिन ले नहीं रहा गुरुदेव बोलता है हमारा पास आ गुरु को छोड़ के चले जाते हैं क्या करें उपाय भी नहीं है बहुत सारे चीज व्याख्या करने की इच्छा था लेकिन आज समय भी अल्प है इधर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आज ही का दिन हुआ था गौर पूर्णिमा और आविर्भाव का साथ साथ कई सारे मकसद है कई सारे कारण है सिद्धांत है ये बताने के लिए टाइम चाहिए हम दो एक शब्दों में थोड़ा बहुत आधा बताएंगे पूरा बताने का टाइम नहीं मिलेगा ये जो चैतन्यमाप आए हैं ये तो संकीर्तन को जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए नाम संकीर्तन को प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में चैतन्य माप आए यही प्रधान कारण नहीं है ये तो अनुसंगिक कारण है इसका पीछे और राज है उसको सुनने के लिए आपका धैर्य धारण करना पड़ेगा अपेक्षा करना पड़ेगा इसके पीछे क्या रख था क्या रहस्य था कि आए और अपना ये सब लीलाएं रचे हैं सारे हमारा लिए रचे हैं संकीर्तन का साथ साथ विशेष ये है ये नवद्वीप धाम में तब की जमाने में पखंडी लोग का भीड़ था अर हरिनाम नहीं करते थे और वैष्णवो को गाली देते थे और महाराज चैतन्य महापो का आविर्भाव के साथ साथ देखा गया जो पखंडी लोग हैं वो भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे है और गंगा का ओर दौड़ के जा रहा है कि वहा डुबकी लगाने के लिए वो भी चंद्र ग्रहण था चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण था आधा चंद्रग्रहण नहीं था पूरा चंद्र ग्रहण और चंद्रग्रहण को चंद्रग्रोहन को उपलक्ष्य करके चैतन्य महापो इधराधाम में आए हैं और संकीर्तन जो को बचपन से ही जब इतना नन्हे मुन्ने थे तब से वो रोते थे और जो गोपियों थे ये गौर गौरहरी हरे कृष्ण ऐसा बोले तो चुप हो जाते थे भले मा ये तो अच्छा सिग्नल मिला जब भी रोए बच्चा तो तभी हरे कृष्णा गौर गौरहरी ऐसा बोले तो चुप हो जाएगा अच्छा बहाना मिला इसी बहाने से चैतन महापो संकीर्तन नाम संकीर्तन को ये पूरा तमाम जगत में फैल दिया है आप जैसे एक वैज्ञानिक कारण भी है जब चैतन्य महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर का सच्चा बहुत सारे चीज बोलने को इच्छा होता है लेकिन टाइम नहीं परमिट करता जब हरिदास ठाकुर बोलते हैं प्रभु आप जब हरिम हरिदास ठाकुर का साथ हरिनाम का महिमा का विषय चर्चा हुआ रहा था एक जगह है हम बाद में बताएंगे तब तो हरिदास ठाकुर को प्रश्न किए हरिदास ये मुसलमान लोगों को जवन लोगों को कैसा उद्धार हुआ आप बताओ तो हम तो बहुत चिंतित है तो हरिदास गुरु बोले प्रभु आप चिंता क्यों कर रहे हो वो तो क्यों चिंता करने का ही तो बात है चिंता करने का ही तो बात है का चिंता जवान लोग तो कभी कभी बोलते हम हाराम, हाराम बोलते है हाराम बोलते हैं राम तो है ही राम शब्द तो है ही है उसके द्वारा ही उसका संसार छुट जाएगा भले ही मुसलमान है तो राम तो किया है नाम तो इसमें संसार छुट जाएगा ऐसा करके हरिदास ठाकुर बोले अच्छा ऐसा है ये जो पहाड़ पहाड़ है नदी है ये जो चट्टान है ये सबों का कैसे उधार तो प्रभु हरिदास को बोले प्रभु आप चिंता मत करो आपको देखे हैं जब जंगल से आप जा रहे थे सब सिंह बाघ है बघेरा हरिन हिरन और जितना सारे हाथी सब कोई को हम नाम करवाया सब कोई आपका साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल के नित्य किए थे तो क्या आज अब नहीं कर सकते हम आप पृथ्वी का पृथ्वी का कई भी प्रांत में रहकर जब हरे कृष्ण बोल के कीर्तन किए थे वो हरे कीर्तन का जो धनी है तमाम ये पृथ्वी में ट्रांसमिट ट्रांसमिटेड हो गया था जैसे मोबाइल में कथा बोलते हो एक जगह से कथा को कैच करके ट्रांसमिट कर देता है चेतन महापो बातें जो है हरे कृष्णो इस शब्दों का तरंगो अनंत ये जो हमारा ये जो पृथ्वी में जितना सारे पार, पार नदी नाला हर जगह शब्दों का तरंग ये तो भगवान का भगवान का शब्दों तरंग एक सीक्रेट बात बता दिया कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा जब तक जियोगे सीक्रेट बात है और जो हरे बोला हरे किस्ण... कितने बार संकित... तमाम जिंदगी पूरा जिंदगी प्रभु ने संकीर्तन किया वो एक एक संकीर्तन का धनी पहाड़ पर्वतों में चट्टान में इधर उधर जाके उसको चेतना दान किया महाराज भगवान का संस्पर्शन में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और हमारा दिल इतना लोहे का मापी हो गया तो ये दिल पिघालता क्यों नहीं महाराज इसे नरोतम ठाकुर कितन किए पशु पाकि झुड़े पासन बिदोरे सुनी जाड़ गुण ग था अमर हमारा हृदय तो ऐसा ऐसा लोहे जैसा बन गया लोहे बन गया तो वो हमारा पिघलता नहीं प्रेम आता नहीं हमको कि सिर्फ बहुत सारे बहुत सारे हमारा अंदर में तर्क वितर्क का एकदम लहर उठ रहा है ये तो हमारा जिंदगी का कोई लक्षण नहीं है मानने का लक्षण है जो भी है बहुत सारी चीज है राधा रानी का भाव लेके प्रभु राधा रानी का भाव शरीर का भरण लेके आए राधा रानी कैसी भाव लेके कृष्ण रस आसादन की है जगतवासी को दान करने के लिए महापो का एक एक उठना बैठना चलना बोलना सारे सिद्धांत हैं ये तो आपको गुरु वैष्णव का साथी मिलेगा अकेला आप किताब लेके पढ़ लोगे तो ये रस नहीं मिलेगा महाराज आपको अगर बोले महाराज मधु चाहिए तो आपको किसी ने बोले महाराज तमाम ये जो गार्डन है बगान है ये बगीचे का जितना सारे फूल सारे तोड़ फोड़ के आपका दे, आपका पास हम दे देंगे आप इसी से थोड़ा शहद मधु निकालकर हमको दिखा इज इट पॉसिबल आमी ही बगाने जत तो फूल आचे समस्त किचू हमी छिड़े तुम्हें दे दिला तुम्हें एक, एक बिंदु मधुबार को देखा इस पॉसिबल कैसे संभव है तो फिर बोले महाराज इसके लिए तो मधुमा खिकाई सरन में जाना पड़ेगा वो तो महाराज उसका ही काम है हम जितना भी कोशिश करे उसको घिस के पिस में ग्राइंडर में उसको पानी दे घिस पीस के कुछ भी करे महाराज तो लटपट हो जाएगा एक बूंद भी मधु नहीं निकालेगा निकालेगा? लेकिन मधु तो तब निकालेगा मो ओ महाराज मधुमक्खी को बुलाना पड़ेगा इनवाइट आप आओ कृपा करके मधु को निकालो और अपना चाक में जमा करो बाद में हम लूटेंगे गुरु में रख के गया अब हम लूटेंगे बोलो दो लूटेंगे <laughs> ये तो मधु है ये संभव नहीं है आज यहीं तक रहे फिर हमारा भी बहुत सारे भजन का कृ क्रम है यहाँ तक संतुष्ट रहो माताजी कुछ बोलने का टाइम नहीं है अभी वंछा कल्पतर सिखी बासिंद पति चान पावन भो विष्णु भयो नमो नमो